राजयोग अवतरणिका योग विद्या के आचार्यगण कहते हैं कि धर्म पूर्वकालीन अनुभवों पर केवल स्थापित ही नहीं वरन इन अनुभवों से स्वयं संपन्न हुए बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता जिस विद्या के द्वारा ये अनुभव प्राप्त होते हैं उसका नाम है योग धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता तब तक धर्म की बात करना ही व्यथा है भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई विरोध और झगड़ा क्यों भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी कारण से नहीं ऐसा क्यों इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तक नहीं गया सब लोग पूर्वजों के कुछ आचारों का अनुमोदन करके ही संतुष्ट थे वे चाहते थे कि दूसरे भी वैसा ही करें जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है यदि ईश्वर हो तो उसका साक्षात्कार करना होगा यदि आत्मा नामक कोई चीज हो तो उसकी उपलब्धि करनी होगी अन्यथा विश्वास न करना ही भला ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है एक और आजकल के विद्वान कहलाने वाले मनुष्यों के मन का भाव यह है कि धर्म दर्शन और एक परम पुरुष का अनुसंधान यह सब निष्फल है और दूसरी ओर जो अर्धशिक्षित हैं उनका मनोभाव ऐसा जान पड़ता है कि धर्म दर्शन आदि की वास्तव में कोई बुनियाद नहीं उनकी इतनी ही उपयोगिता है कि वे संसार के मंगल साधन की बलशाली प्रेरक शक्तियां हैं यदि लोगों का ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहेगा तो वे सत्य और नीति परायण बनेंगे और इसीलिए अच्छे नागरिक होंगे जिनके ऐसे मनोभाव हैं इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे धर्म के संबंध में जो शिक्षा पाते हैं वह केवल सार सुन्य अर्थहीन अनंत शब्द समृष्टि पर विश्वास मात्र है उन लोगों से शब्दों का विश्वास करके रहने के लिए कहा जाता है क्या ऐसा कोई कभी कर सकता है यदि मनुष्य द्वारा यह संभव होता तो मानव प्रकृति पर मेरी तिल मात्र श्रद्धा न रहती मनुष्य चाहता है सत्य वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है सत्य का साक्षात्कार कर लेता है हृदय के अंतरतम प्रदेश में उसका अनुभव कर लेता है वेद कहते हैं तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं सारा तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्तृता सीधी हो जाती है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया क्षीयंते चाश्यकर्माणी तस्म दृष्टि पराबरे मुंडकोपनिषद हे अमृत के पुत्रों हे दिव्य धाम निवासियों सुनो मैंने अज्ञांधकार से आलोक में जाने का रास्ता पा लिया है जो समस्त समस्तम के पार है उसको जानने पर ही वहां जाया जा सकता है मुक्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं है शुणवंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा आए धा विश्वान तस्थु वेदाहतम पुरुषम महात आदित्यवर्णम तमसह परस्ताद तमें विदिवातिमृतुमेती नान्य पंथा विद्यते नाया श्वेतास्तु तो